भारतीय व्याख्यान हिंदू धर्म के सामान्य आधार हिंदू मात्र का यह विश्वास है कि मनुष्य केवल यह स्थूल जड़ शरीर ही नहीं है न ही उसके अभ्यंतस्थ या नामक सूक्ष्म शरीर ही यथार्थ मनुष्य है वरुण यथार्थ मनुष्य तो इन दोनों से अतीत एवं श्रेष्ठ है कारण स्थूल शरीर परिवर्तनशील है और मन का भी वही हाल है परंतु तो इन दोनों से परे आत्मा नामक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 सर्वाधिक विभेद को व्यक्त करने वाले और आज तक के सबसे अपूर्व अविष्कार की बात आती है तुम लोगों में से जिन्होंने पाश्चात्य विचार प्रणाली का अध्ययन किया होगा उन्होंने संभवतः यह गौर किया होगा कि एक ऐसा मौलिक प्रभेद है जो पाश्चात्य विचारों को एक ही आघात में पौर्वत्य विचारों से पृथक कर देता है वह है कि भारत में हम सभी चाहे हम शाक्त हों या सौर या वैष्णव अथवा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 जबकि हमारे धर्मग्रंथ अंत प्रेरित एक्सपायर्ड है निःश्वास की तरह निकलते हैं वे ईश्वर निश्वसित हैं मंत्र द्रष्टा ऋषियों के हृदयों से निकले हैं इंस्पायर का मूलक अर्थ है श्वास का बाहर से अंदर आना और एक्सपायर का श्वास का भीतर से बाहर निकलना यह एक प्रधान बात है कि जिसे अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यकता है प्यारे भाइयों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 मैं भी उसी अनंत जीवन अनंत शिव और अनंत शक्ति के साथ नित्य से युक्त हूँ अतयव भाइयों तुम अपनी संतानों को उनके जन्म काल से ही इस महान जीवन प्रद उच्च और उदात तत्व की शिक्षा देना शुरू कर दो उन्हें अद्वैतवाद का ही शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं तुम चाहे द्वैतवाद की शिक्षा दो या जिस किसी वाद की जो भी तुम्हें रुचे परंतु हम पहले ही देख चुके हैं कि यही सर्वमान्य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 को अपने साथ